अभिशाप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता की लड़ाई भारत के बाहर लड़ी थी जिसमें उनका साथ बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने दिया विदेशी सरकार इसे भयंकर अपराध मानती थी इसलिए उन सैकड़ों के पकड़े जाने पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया उन्हें छुड़ाने के लिए सम्पूर्ण भारत के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस भी तत्पर होती इस संबंध में गांधी जी ने प्रधान सेनापति से मुलाकात भी की गांधी जी पहली बार इन बंदियों से काबुल लाइंस में मिले और दूसरी बार लाल किले में मिले उन बंदियों ने गांधी जी से कहा लड़ते समय हमारे नेताजी बोस के प्रेरक नेतृत्व में अपने बीच से संप्रदायवाद को सर्वथा तिलांजलि दे दी थी हमारी आजाद हिंद फौज में हिंदू मुसलमान सब के लिए एक ही भोजनालय था परंतु युद्धबंदी के रूप में भारत लौटने पर छावनी के अधिकारी फिर हम पर जबरदस्ती हिंदू चाय और मुसलमान गांधी जी ने कहा आपको इसका विरोध करना चाहिए। आपको दोनों चाय आधी-आधी मिलाकर आपस में बांटनी चाहिए। सैनिक बोले हम यही कर रहे हैं छावनी के अंग्रेज अफसर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा गांधी जी के विदा होते समय सब सैनिकों ने कटीले तारों के पीछे गोलाकार खड़े होकर बिना अपने भविष्य की चिंता किए हुए विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के जन मन का ये हिंदी रूपांतर गाया सब सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमाचल निर्मल जमुना गंगा तेरे नित गुण गायें तुत से हम जीवन पाएं अब जब पाएं आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सौभागा जय हो जय हो जय हो जय जय जय जय हो उनके द्वारा इतने सहज और अनुशासनबद्ध तरीके से ये राष्ट्रगान गाने पर अवसर बोल उठे ये लोग बहुत अच्छे हैं मुझे आशा है इनका मामला अच्छी तरह निपट जाएगा गांधी जी के संस्मरण सी.जी. जी रेडियो की प्रस्तुति